और वर्तमान समय में पुणे में ही एक कंपनी में काम करते हैं तो आज हम लोग इसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे स्ट्रेट में कैसे हम लोग का अच्छा अपना करियर बना सकते हैं इसमें कौन कौन से और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं या किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहाँ से कैसे कर सकते हैं ये सारी बातें हम करेंगे तो आप सभी की तरफ से केतन धोखा जी का बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्कार केतन जी बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से किया और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनने का आपको कैसे ख्याल आया आ, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पुणे से किया रायसोनी कॉलेज करके आ, उस कॉलेज से गया और मुझे शुरुआत से ही कंप्यूटर के फील्ड में जाना था देखना था उसमें क्या है लोग इतना इंटरेस्ट लेके करते तो क्या है उसमें तो मैं शुरू से ही उसमें जाना चाहता था कॉम्प्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स में आपको सब डिटेल्स बताए जाते हैं सारे लैंग्वेजेस कैसा होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे होता है आगे जो पूरी दुनिया में कंप्यूटर रिलेटेड जो मशीन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं कौन से कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करके हम हाँ, आप आगे करियर कर सकते हैं तो ये सब इंजीनियरिंग सेक्शन में होता है तो उसके लिए पहले फर्स्ट ईयर कॉमन रहने के बाद अगले तीन साल वो डिटेल में जाते जैसे डेटा क्या रहते हैं जो कंपनी का जो डेटा रहता है वो कहाँ स्टोर होता है कौन से जो सर्वर यूज़ करते हैं जैसे फेसबुक का जो डेटा है वो सब उसके लिए जो सर्वर लगता है तो वो कैसा डेटा स्टोरेज कैसा होता है क्या होता है डेटा, है, डेटा हैंडलिंग कैसे होता है जो अपन गूगल पे आ, सर्च करते हैं वो बैकहेंड वो सब कैसे होता है तो उसके रिलेटेड एक एक सब्जेक्ट रहते हैं और वहाँ पर हम एल्गोरिदम्स वो सब सीख के पूरा इंजीनियरिंग का कोर्स किया जाता है तो मैंने यही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है कितने साल का होता है ये कोर्स वो है? ये चार साल का कोर्स होता है चार साल का पूरा अच्छा पूरा होता, हाँ। हाँ। होता है तो इसमें फिर चार साल का इस इंजीनियरिंग कोर्स के लिए क्वालिफिकेशन वगैरह क्या हाँ इसके इस लिए आपको ट्वेल्थ पास जो जो साइंस के बाद साइंस लेते हैं बच्चे इलेवन होने के बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हो डिग्री पा सकते हो या फिर दसवीं के बाद डिप्लोमा करके कोर्स है वो तीन साल का कोर्स रहता है वो डिप्लोमा करके आप डिग्री ले सकते हो तो दो तरीका होता है डिग्री लेने के लिए के फिर डिप्लोमा, कर डिप्लोमा तो करना डिप्लोमा कम्प्यूटर्स में डिप्लोमा इन कॉम्प्यूटर्स में करना डिग्री के आधार पर डिप्लोमा के आधार पर डिग्री कर सकते हैं वो कितने साल का होगा डिग्री डिप्लोमा तीन साल का और उसके बाद डिप्लोमा अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो इंजीनियरिंग के तो वो तीन और तीन छः साल हो गए अच्छा। और अगर बारहवीं से जाते हो तो चार, चार साल अच्छा। मतलब छः साल इधर और छः साल उधर यानी दसवीं के बाद छः साल पकड़ी लो पकड़ ही लो <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि या तो आप ट्वेल्थ के बाद चार साल का डिग्री कोर्स कर सकते हैं या फिर टेंथ के बाद आप तीन साल का डिग्री को, डिप्लोमा कोर्स करने के बाद डिग्री कोर्स के लिए अप्लाई कर, कर सकते हैं है। और इसमें थोड़ा सा मार्किंग के लिए जरूरी है आपका मार्किंग अच्छा, मार्किंग अच्छा तो तो साल। फिर आपको जो है तीन साल डिग्री के लिए दे सकते हैं तो यानी पूरा दसवीं के बाद या छः दसवीं के बाद आपको छः साल का जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जिसमें आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं और इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनने के बाद हम लोग के पास कहाँ कहाँ ऑप्शन रहता है किस किस जगह पे हम लोग जॉब कर सकते हैं पोस्ट एंड पोजिशन कैसे उसके बारे में थोड़ा सा बताएँ अब अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है जैसे आप माना कंप्यूटर के रिलेटेड जॉब को फील्ड दिख रहा है वो सब ओपन है जैसे आपको अगर वेबसाइट बनाना है तो वेब डेवलपमेंट में फील्ड ले आजकल मोबाइल में व्हाट्सअप एप्लीकेशन आ रहे हैं जैसे व्हाट्सअप पे बुकिंग कर सकते हैं रेलवे का गाड़ी का या मोबाइल का रिचार्ज है वो बनवा कर सकते हैं तो मोबाइल के एप्लीकेशनस आते हैं तो अब एक एक नया फील्ड आया मोबाइल डेवलप एप्लीकेशन डेवलपमेंट जिससे आप मोबाइल में एप्लीकेशन बना बनाते हुए मोबाइल के मोबाइल से ही आप सारा काम करवा सकते हो जैसे लाइट बिल टेलीफोन बिल भरना हो तो एक एप्लीकेशन बना के मोबाइल में जा सकते हो तो मोबाइल का एक बहुत बड़ा ओपन हो गया है मार्केट इंडिया में जिसका जिससे हम मोबाइल का जैसे अभी मोबाइल में एंड्रॉयड जैसे बहुत चल रहा है एंड्रॉयड और आईफोन दोनों तो आईफोन में एक ऑब्जेक्टिव सी करके लैंग्वेज है और एंड्रॉयड के लिए जावा तो ये लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी हो तो आप इस फील्ड में जा सकते हो इसको बहुत ही स्कोप है आगे और आप इसमें एप्लीकेशन बना के पूरे दुनिया के सामने रख सकते हो जिसे अपना रेडियो मधुबन एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड में बनाया हुआ है तो आप वो सीधा बना के पूरे ऑल ओवर इंडिया में देख सकते हैं कि वो कैसे यूज होता है तो ये एक फील्ड है उसके बाद अगर वेबसाइट में डेवलप वेब डेवलपमेंट में आपको इंटरेस्ट है वेबसाइट बनाना है कुछ जैसे गूगल डॉट वैसे अगर कुछ आपको और एक वेबसाइट बनाना है तो वेब डेवलपमेंट एक फील्ड है उसके बाद फिर जो बैकेंड सर्वर्स रहता है जो हम सारा डेटा स्टोर करते हैं जैसे फेसबुक का डेटा हो या व्हाट्सएप का डेटा हो जो उसके लिए फिर जो डेटाबेस लगता है तो बैकएंड के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपको बैकएंड के लिए तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है आप आफ्टर कंप्यूटर होने के बाद आप कर सकते हैं तो इसने इतने सारे ऑप्शन है जहाँ पर हम लोग अपने आपको अच्छी तरह से जो है अपना करियर बना सकते हैं, हैं। और काफ़ी डिमांड भी है इसकी हाँ जैसे अभी कंप्यूटर में भी एंटीवायरस है तो एंटीवायरस के लिए भी जैसे ये सॉफ्टवेयर है तो या अभी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है या मोबाइल का सॉफ्टवेयर है तो ये सिक्योरिटी लगती है हमें डेटा के लिए कोई डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा तो उसको लीक नहीं होना चाहिए तो उसके लिए भी जो बैकेंड का डेटा है उसको सिक्योरिटी के लिए जैसे वे सारे एंटी वो सब है तो ये अब बना सकते हो तो बहुत सारे फील्ड्स उपलब्ध है सॉफ्टवेयर फील्ड में चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद जो है काफ़ी ऑप्शंस हैं और वर्तमान समय में एंड्रॉयड और आईफोन में जो एप्प्लीकेशन्स आ रहे हैं जैसे कि जावा वगैरह बता रहे थे तो वो सारी चीज़ें आपको लैंग्वेजेस अच्छी तरह से आप सीख लेते हैं समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है अलग अलग कंपनीियों में आपको जो है इसका जॉब प्रोफाइल आपका बनेगा और आप अच्छी तरह से इनकम भी कर सकते हैं और एक बात मुझे पूछना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद अगर हम लोग अपना खुद का बिजनेस करना चाहें तो किस तरह का करते हैं हाँ वो भी आप कर सकते हैं बस आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके सब जो मार्केट की स्थिति है वो उसके अनुसार आपको सब स्टडी करके जो मार्केट में चैलेंजेस है वो सब देख के आगे का विजन रखना होगा पाँच साल आगे पाँच साल के आगे लोग क्या यूज करेंगे कैसा यूज़ करेंगे जैसा अभी आजकल लोगों को मोबाइल में मोबाइल से ही सब करना ईजी होगा क्योंकि एप्लीकेशन आ गए तो ऐसा आपको मार्केट की स्थिति जाननी होगी कि अगले पाँच साल में लोग कैसा करेंगे कैसा रहेंगे क्या यूज़ करेंगे जैसे अभी लैपटॉप कंप्यूटर से अभी लोग मोबाइल पे आ गए तो ये सब मोबाइल के थ्रू हो रहा है तो ये मार्केट की अभी सिचुएशन ऐसी कि मोबाइल में आप बहुत ही आगे ये कर सकते हैं एप्लीकेशन बना के कर सकते हो तो आपको जस्ट विजन रहना चाहिए कि मार्केट कैसा जा रहा है किस साइड में जा रहा है और अब वो विज़न रख के आप खुद का भी कर सकते हो थोड़ा पहले दो तीन साल आपको सीखना पड़ेगा कैसे कंपनीज स्टार्टअप होती है कैसे वो बनाते हैं प्रोडक्ट खुद का और उसके बाद एक बार आपको सब पूरे उसका नॉलेज आ जाए तो आप खुद के भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में तो इसके लिए हमको इकोनॉमिकली थोड़ा सा स्ट्रांग भी होना पड़ेगा हाँ इकोनॉमिकली थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए और जो हम हायर करेंगे बच्चे वो भी एकदम टैलेंटेड होने चाहिए और सब नॉलेज बेसिकली कंपनी स्टार्ट करने तो खुद को इतना स्ट्रांग होना चाहिए उस डोमेन में सब जानकारी मालूमत होनी चाहिए कि क्या चल रहा है इस दुनिया में सॉफ्टवेयर में क्या आउट इन एंड आउट आपको सब जानना जरूरी है जो पूरा उसका ज्ञान है वो आपको प्राप्त करना जरूरी है अगर वो होने के बाद आप फिर खुद के भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो इसके लिए इकोनॉमिक इतना ही होना जरूरी है। यानी मिनिमम आपको जो है कुछ समय तक आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा और लोगों की जो आने वाले समय में जो जरूरत है उस हाँ। चीज को पकड़ना पड़ेगा जी और हाँ फिर जी उसके हाँ। बाद फिर आप जो एप्लीकेशन बनाएंगे या फिर सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो लोगों के वो लोगों के लिए आप उसको प्रेजेंट करके फिर दिखा सकते हैं जी हाँ हाँ हाँ तो उसके बाद फिर आपका जो है उस पर काम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा बेटर होगा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त सुन रहे हैं युवा साथी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको किस तरह से जाना है वो तो पता चल गया दसवीं के बाद भी आप कर सकते हैं या फिर बारहवीं के बाद भी कर सकते हैं और एक बार आप इस चीज़ को कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी जो है डिमांड है मार्केट में वैसे डायरेक्टली आपको जॉब मिल सकता है अच्छी कंपनी में पोस्ट एंड पोजिशन मिलता है तो शुरुआत में इसको समझो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लिया उसके बाद शुरुआत में डायरेक्टली हमारा जो पैकेजेस हैं या फिर हमको कहाँ कहाँ एंट्री मिल सकती है कौन कौन से कंपनियों में ज़रूरत पड़ेगी हमें जब हम पूरा एजुकेशन पूरा करते हैं तो शुरुआत में हमें पहले सैलरी तो जैसे कंपनी है एमएनसी वो तो देती है लेकिन स्टार्टअप कंपनी का भी है स्टार्टअप कंपनी में आपको सीखने को ज़्यादा मिलता है नहीं, नहीं। और एमएनसी में भी वैसे ही होता है लेकिन एमएनसी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आपकी चॉइस है और जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे आपका जो पेमेंट है वो भी बढ़ता जाएगा पोस्ट भी अच्छा होता जाएगा बस आपको सीखना है अच्छा क्या मार्केट में चल रहा है वो पूरा जानकारी रखना है और जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे आपका पेमेंट भी बढ़ेगा पोस्ट भी बढ़ेगा यानी थोड़ा सा शुरुआत में स्ट्रगलर तो स्ट्रगल पीरियड हमेशा रहता है क्योंकि हर चीज को सीखने के बाद हम लोग डिग्री लेके सीधा पोस्ट एंड पोजिशन पे नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा रहता है क्योंकि जहाँ पर हम जाएंगे जिस कंपनी का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को हमको सीखना पड़ेगा जी हाँ उस अनुसार फिर हम अपने आप को फिर उस अनुसार अपडेट करके आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे जो है छह महीना या साल भर में अपने आप हम लोग समझ लेते हैं छे महीना एक साल में आप समझ जाएंगे क्या स्थिति है मार्केट की खुद को भी जान सकते हैं कितना वीक है किधर स्ट्रांग पॉइंट से क्या है, वीक पॉइंट से किधर क्या करना है तो ये सब एक साल में आप अच्छे से पढ़ाई करके उसका ज्ञान लेके आप आगे बढ़ सकते हो अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए कौन सी मना स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए किस तरह की हमारी ग्रिपिंग होनी चाहिए सबसे पहले आपको उस फील्ड में जाना है तो उसमें इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है जैसे सॉफ्टवेयर पूरा मतलब लैंग्वेजेस पे चलता बोल सकते हैं आप तो आपके जो बेसिक लैंग्वेज है सी या सी प्लस प्लस है जावा अभी मोबाइल आया इसलिए आईफोन के लिए ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं उसमें नया एक लैंग्वेज आया स्विफ्ट करके तो आपको टेक्नोलॉजी के अनुसार आपको अपडेट होना बहुत जरूरी है जो मार्केट में नए लैंग्वेजेस आए या पुराने हैं उसमें आपको इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है हम जो कर रहे हैं वो पूरा पैशनट के साथ करना चाहिए हमें वो लाइक होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं उसमें बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए तो आप अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो फिर आगे बहुत इजी जाएगा सब करना हम्म हम्म हम्म लैंग्वेजस के ऊपर हमारा जो है ज्यादा फोकस होना चाहिए हां So, अगर नहीं आपको डेवलपमेंट फील्ड में जाना है वैसे तो मल्टीपल उसमें भी मल्टीपल ऑप्शन है एक मैनेजमेंट में है और फिर डेवलपमेंट में मैनेजमेंट मतलब बिजनेस एनालिस्ट बोल सकते हो बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते तो लेकिन वो फिर एमबीए मतलब मैनेजमेंट साइड का आया तो वो थोड़ा अलग होता, आल, होता है लेकिन वो आई टी में, में आ सकता आ है हाँ क्योंकि बिजनेस अगर कंपनी में आईटी कंपनी में ही बिज़नेस लाना हो तो मैनेजमेंट साइड के स्किल्स भी होना जरूरी तो ये आपका एडवांटेज ही रहेगा अगर एमबीए वो किया तो लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि पहले अगर कुछ अपने कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स किया तो उसका एक्सपीरियंस लो उसके बाद मार्केट की स्थिति समझ के थोड़ा नॉलेज लेके उसके बाद मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स करके आप आ सकते हो तो आपके पास डबल डिग्री रहेगी और पोजिशन भी अच्छा मिलेगा ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं और मेरे ख्याल से डिग्री करते करते हमारे पास वक्त है समय है अगर हम लोग अच्छा कर सकते हैं तो एम भी अगर कर लेते हैं तो वो प्लस पॉइंट हमारा हो, हो प्लस पॉइंट प्लस पॉइंट हो जाएगा और स्केल भी हमारा ज़्यादा होगा बढ़ेगा बढ़ेगा <laughs> और एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें टेस्टिंग करके भी एक फील्ड है जैसे डेवलपमेंट है जो अगर किसी को प्रोग्रामिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो वो टेस्टिंग भी कर सकता है टेस्टिंग मतलब प्रोडक्ट का टेस्टिंग होता है जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन है या फिर कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर हो तो उसका टेस्टिंग है तो वो टेस्टिंग कर सकता है यानी माने सॉफ्टवेयर फील्ड में बहुत ऑप्शंस है टेस्टिंग करवा सकते हो डेवलपमेंट करा सकते हो प्रोडक्ट का या फिर बैक होता है वो डेटा कैसे हैंडलिंग होता है डेटा स्टोरेज डेटा वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट मैं, फील्ड से, से बहुत सारे फील्ड से आईटी में जॉब कर सकते हो आपके इंटरेस्ट के अनुसार चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए हमारे पास एक तो लैंग्वेज की पकड़ होनी चाहिए टेस्टिंग वाला जो सिस्टम है या डेवलपमेंट वाला बैकएंड वाला ये सारी चीज़ों पे अगर थोड़ा सा कमांड आप कर लेते हैं समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये फील्ड है और इसमें मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हमको जो है मार्केट में स्टैंड अप करने के लिए मिल जाए मिले जा। काफ़ी अच्छी जो कंपनियाँ हैं सॉफ्टवेयर की कंपनियाँ आ रहा है आजकल मोबाइल का जो दुनिया है उसमें ये बहुत ज़्यादा आपका स्कोप है तो चलिए और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं केतन डोका जी से जो पूना से आए हुए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अभी वर्तमान में वो अपनी ढाई साल से इस फील्ड में जो है आ, अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि आप जिस कंपनी में हैं वहाँ पर क्या करते हैं आपका जॉब प्रोफाइल आपका क्या है क्या कर मैं अभी पूना में एक्सट्रीम सोल्यूशंस करके कंपनी है वहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ जो आईफोन और आई पैड के अप्लीकेशन बेसिकली uh, ये जो मैं प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ वो एक मेडिकल हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोजेक्ट है जिस जैसे अभी डॉक्टर्स अगर कुछ दवाई लिख के देता है तो पेन और पेपर यूज़ होता है तो अभी मोबाइल का जो दुनिया आ गई है ये अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है तो अभी पेन और पेपर को निकल के हम सॉफ्टवेयर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे जिसमें हम मोबाइल के ऐप द्वारा देख सकते हैं कि कौन से डॉक्टर्स है हमारे एरिया में वो कौन से स्पेशलिस्ट है वो डॉक्टर के साथ हम मोबाइल से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं चेक कर सकते हैं हमारे क्या बीमारी है क्या है तो हमारे जो एक्सरे के या कोई बीमारी रहेगी जैसे एक्सरे रहेगा सि स्कैन रहेगा तो सारे जो फोटोज है एक्सरे रे स्कैन के वो डिफरेंट फोटोज़ आप एप्लीकेशन में ही पा सकते हो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हो जो दवाई डॉक्टर लिख के देता है वो भी आपके एप्लीकेशन में स्टोर हो सकती है तो ऐसा हम एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसका नाम है प्रैक्सीफाई ये पूरे ये यूएस में भी मार्केट में चल रहा है और बहुत ही अच्छा पोजीशन में है और जैसे अलग अलग हॉस्पिटल के लिए हम बनवा रहे हैं जैसे अभी हमने पुणे में जहाँ रूबी हॉस्पिटल करके बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है उसके लिए एप्लीकेशन बनाया है जिससे आप हॉस्पिटल का देख सकते हो कैसा हॉस्पिटल क्या है उसमें सब डेटा भरा है उसके फीचर्स क्या है हॉस्पिटल्स के वाकी सर्विस क्या है, है। फिर उस मोबाइल उस एप्लीकेशन द्वारा आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो डॉक्टर्स की उस हॉस्पिटल में कौन से डॉक्टर्स हैं उनकी क्या स्पेशलिटी है कितने टाइमिंग में वो मिल सकते हैं कौन से दिन मिल सकते हैं ये सब सारी जानकारी उस एप्लीकेशन में दी जाती है चलिए बहुत ही अच्छी बात बताया मुझे मुझे लगता है कि ये एक नया चीज होगा लोगों के लिए हाँ, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ हॉस्पिटल का और पेशेंट का रिलेशनशिप उसमें मेंटेन हाँ, कर सकते अभी जैसे ये बहुत ही अच्छा बताया आपने अभी जैसे हॉस्पिटल का ही मालूमत है वैसे एक दूसरा एक एप्लीकेशन हमारा कनेक्टिना हमें जिससे पेशेंट का खुद का जो डिटेल्स है वो आप देख सकते हो उस एप्लीकेशन में मतलब पेशेंट खुद अगर वो एप्लीकेशन खोले तो उसको उसके फैमिली और खुद का भी जो डिटेल्स है वो दिख डाल सकते हैं जो है। आ, उसको क्या बीमारिया है उसको कितने कितने दिन में कवर अप हो जाएगा उसके क्या मेडिसिन चल रहे हैं अभी वो कितने दिन में ठीक हो जाएगा कौन से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था कब आगे का है उसका पूरा मेडिकल हिस्ट्री का जो शेड्यूल है वो पेशेंट के एप्लीकेशन में देख सकते हो जिसका नाम है कनेक्ट है तो ये हॉस्पिटल के ऐप से आप अपना खुद का एक हमने एक ऐसा व्यू दिया है जो ये उस एप्लीकेशन को खोलेगा तो जैसे हॉस्पिटल माना आप एक हॉस्पिटल में हो और वहाँ वहाँ से आपको जो आपकी खुद की जानकारी आप पेशेंट हो आपकी जानकारी चाहिए तो उस एप्लीकेशन द्वारा आप दूसरा एप्लीकेशन खोल सकते हो कनेक्टी उसमें आपकी पेशेंट की पूरी जानकारी दी जाती है ये आगे जो है इसमें अपडेट्स भी होते रहेंगे हाँ ये अपडेट होते रह जाता है ये एक अच्छा माध्यम है कि आप कुछ समय के बाद इन चीज़ों को यूज तो हो जाएंगे हाँ तो डॉक्टर से फ़ोन पे भी बात हो के वो तुरंत ही आपको जो है बता देगा आपके अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, नहीं।, नहीं है मोबाइल से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो डॉक्टर के पास से वो डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन ले देगा लिख के ये दवायाँ लेने वो भी आप मोबाइल में आ जाए मोबाइल में आ जाएगा तो बस घर बैठे आप यूज़ कर सकते हो सब चलिए ये एक अच्छा थीम है मुझे लगता है कि आगे चल के लोगों को जो है जो हमारा आने जाने का समय है वो बच जाएगा और जो नंबर लगाने का जो टाइम है वो वेटिंग भी, भी नहीं रहेगा रहे और, रहे और जैसे नहीं मैंने नहीं बताया ये पेशेंट के लिए हॉस्पिटल के लिए वैसे डॉक्टर के भी लिए एप्लीकेशन है उस जिसका नाम है प्रैक्सिफा वो उस एप्लीकेशन में डॉक्टर्स को सारे पे उस एक डॉक्टर को सारे उसके जो पेशेंट्स है उसकी सारी लिस्ट दिखेगी कौन सा पेशेंट है उसके अपॉइंटमेंट कितने बजे उसको क्या बीमारी आए वो कितने दिन तक एडमिट है अगर एडमिट है तो वो ओ आईपीडी ओ माना आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो आके चेक करवा के जाता है और आई माना इन पेशेंट डिपार्टमेंट जो एडमिट होता है या उसको कुछ आई में रखा जाता है या उसको एडमिट किया जाता है तो ये पेशेंट के सारे डिटेल्स उस एप्लीकेशन में डॉक्टर देख सकता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप अपना काम कर रहे हैं और एक नया जो प्रोजेक्ट है जिसमें प्रॉक्सी आपने बताया उसमें काम कर रहे हैं जिसमें पेशेंट और डॉक्टर या हॉस्पिटल की पूरी जानकारी जो है एप्लीकेशन में आ जाएगा और आप उसका बैठे बैठे जो है उस सारी चीज़ों को देख सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं हाँ। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का इस खास सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियोमाधुबन नाइन्टी पॉइंट पर करियर ऑप्शन जी हाँ हम लोग बात कर रहे थे खास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में किस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात केतन जी ने बताया कि टेंथ के बाद डिप्लोमा करके डिग्री ले सकते हैं तो ये छह साल का पीरियड होता है या फिर आप ट्वेल्थ साइंस लेने के बाद ट्वेल्थ में ट्वेल्थ पूरा करने के बाद चार साल का डिग्री कोर्स डायरेक्टली कर सकते हैं और इसमें काफ़ी ऑप्शन हैं और थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल बताइए कि अभी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं हाँ कौन कौन से जगह पे हैं थोड़ा सा बताइए जैसे अपने अलग अलग कंपनीज में जो आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए एग्जाम्पल हाँ। बताएं जैसे अभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है वो अलग भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट कर ऑप्शन में है एक अभी टाटा का जो एप्लीकेशन है एक मेरा फ्रेंड उस कंपनी में है तो एक परसिस्टेंट में पुणे में एक एमएनसी कंपनी है वहाँ पे वो एमएनसी में है वो टेस्टिंग करता है प्रोडक्ट की मेरे दो दो चार दोस्त ऐसे टेस्टिंग फील्ड में जो जो प्रोडक्ट रेडी होता है उसका टेस्टिंग करवा के वो प्रोडक्ट आगे जाता है तो बेसिकली एक साइकिल रहता है पहले प्रोडक्ट का सॉफ्टवेयर फील्ड में ऐसे होता है जैसे पहले बिजनेस कंपनी में लाता है बिज़नेस एनालिस्ट होता है या बिज़नेस डेवलपमेंट एक्जीक्यूटिव होता है ये लोग पहले कंपनी में प्रोजेक्ट लाते हैं उसके बाद मीटिंग होती है क्लाइंट की और कंपनी वालों की उसमें एक डिसाइड किया जाता है ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने का फिर डेवलपर डेवलप करते हैं अपलिकेशन उसके बाद वो टेस्टिंग होकर मार्केट में रिलीज होता है तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स है तो मेरे भी दोस्त ऐसे सारे फील्ड्स में है कोई टेस्टिंग में कोई डेवलपमेंट में कोई वेबसाइट डेवलप कर रहा है कोई बिज़नेस एनालिस्ट है वो आईटी का जानता है जानकारी रखता है कि कौन से फील्ड्स मार्केट में आए हैं कौन सी नई ऑप्शन अवेलेबल हैं वो सब जानकारी रखता है तो डिफरेंट फील्ड्स में मेरे डिफरेंट फ्रेंड्स वर्किंग कर रहे हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपके फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी लोग जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अलग अलग फ़ील्ड में वो काम कर रहे हैं और मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि आने वाले समय में हमको क्या स्कोप है किस तरह की बातें हो सकती हैं आ, इसमें करियर के लिए हमारे लिए क्या क्या स्कोप्स हो सकते हैं आ, करियर में अभी सबसे पहले करियर के जो अभी नई पीढ़ी उनको मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ जिसका आप अप में आपको जिसमें इंटरेस्ट है वही फील्ड चुनिए ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर ही है बहुत सारे फील्ड है लेकिन आपको जो इंटरेस्ट है आपकी जो पैशन है उसी चीज में जाइए अगर आप दिल से काम करोगे तो पैसा सभी जगह पर मिलेगा तो ये सबसे पहली बात है जो इंटरेस्ट है वही जाइए सॉफ्टवेयर में भी डिमांड है अभी बहुत सारे नए ऑप्शंस आए जो केमिकल इंजीनियरिंग है पेट्रोलियम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स आ रहे हैं और मेडिकल में भी काफ़ी हद तक डिफरेंट फील्ड्स है जैसे होम्योपैथी है आयुर्वेदिक है तो आप जिसपे इंटरेस्ट है वही फील्ड में आप जाइए हर एक फील्ड में ऑप्शन ओपन रहेगा बस आपका पैशन होना चाहिए डेडिकेशन होना चाहिए काम करने में इंटरेस्ट होना चाहिए वो ऐसा सब इसमें जा सकते हो तो आईटी सेक्टर में ड्रॉबैक्स क्या है क्या एक थोड़ा सा जो वीकनेस बोलते हैं कि हाँ बहुत टाइम तक टाइम्स ज़्यादा स्पेंड होता है वो कैसा है। तो होता है अभी थोड़ा सा बताइए क्या है हाँ जैसे अभी कैसे जो एप्लीकेशन बनाता है या कोई प्रोडक्ट बनाता है तो जो हमें बनाने वाला देता है उसको क्लाइंट बोलते हैं वो क्लाइंट को उस जो टाइमलाइन दी जाती है हमें कितने टाइम तक ये कंप्लीट करना है तो वो टाइमलाइन के लिए कभी कभी टाइम ज़्यादा लगता है तो ऑफ़िस में टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है कभी रात को भी आना पड़ता है कभी पूरा दिन पूरी रात पूरा दिन ऑफ़िस में ही जाता है तो एक ड्रॉबैक है कि टाइम का कोई आपको सीमा नहीं।, नहीं है एक कभी पूरा दिन भी बैठना रात भी बैठना पड़ सकता है और शुरुआत शुरुआती के दिनों में तो हो ही जाता है ऐसा बहुतों तो के साथ क्योंकि जो फ्रेशर आते हैं उनको नया मतलब नया एनर्जी रहता है उनका दिमाग पूरा ऐसा खुला रहता है तो उनका फिर यूटिलाइजेशन हो जाता है कि आपको कैसा लग रहा है कैसा करना चाहिए तो वो आइडियाज़ दे सकते हैं और अगर टीम टीम में भी बहुत ज़रूरत है तो फिर उसको यूज़ करके प्रोडक्ट को दे सकते हैं। तो कभी कभी टाइम भी ज़्यादा लगता है बस ऐसा ही है और आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है आपको जो दुनिया जैसे चल रही है उस हिसाब से चलना पड़ेगा नए जो अपडेट्स आ रहे हैं मार्केट में सॉफ्टवेयर में उसको आपको अपडेट रखना पड़ेगा क्योंकि हर एक डेली कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर में अपडेट आता है आईटी सेक्टर में नया कुछ कोई बनाता है तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है मार्केट में क्या स्थिति है चलिए केतन जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से अपडेट अपने आप को रखने के लिए आईटी सेक्टर में थोड़ा सा आ, जो है टाइमिंग का जो है वो थोड़ा सा ड्रॉबैक है क्योंकि कोई भी चीज़ आपको टाइम पर देना होता है कस्टमर uh, को देखना होता है क्लाइंट को देखना होता है उनके अनुसार आपको चलना होता है और सॉफ्टवेयर में कभी कभी जो चीज़ें हम लोग बनाते हैं हो सकता है जल्दी से बन जाए कभी टाइम भी लग जाए टाइम भी लग तो जाए उसमें वो टाइमिंग का जो है थोड़ा सा ये है लेकिन आप एक बार शुरुआत में ये चीज़ें होती हैं लेकिन धीरे धीरे सब मैनेज हो जाते हैं मैनेज हो जाता है, हो जाता है। क्योंकि नए हाँ। लोग भी आपके साथ जुड़ जाते हैं तो आप टीम मेंबर हाँ। बन जाते हैं या आप टीम लीडर बन जाते हाँ, हैं तो फिर हाँ। आपको थोड़ा सा टीम आ, होने के बाद रह रहती है कि आप दूसरों को अपना वर्क देखें आप अपना काम भी कर सकते हैं जी हाँ बिल्कुल शुरुआत में ये चीज़ें होती हैं लेकिन बाद में ये फिर मैनेज भी हो जाता है ऐसा नहीं कि आप इन चीज़ों को देख फिर दूसरा कोई फील्ड में जाएंगे कहीं भी जाएँगे तो ये सारी थोड़ी सी कुछ ना कुछ ये चीज़ें रहती हैं तो इन चीज़ों को ना देखकर आप जो है आपका इंटरेस्ट फील्ड का जो कैतन जी ने बताया कि वो मुझे अच्छा लगा कि आप अपने इंटरेस्ट फील्ड में आगे बढ़िए वो बहुत मायने रखता है और अपने इंटरेस्ट फील्ड के लिए आपको अपने माता पिता और अपने परिवार में भी उन चीज़ों को बताने के लिए आपको थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन हमेशा रखेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कभी कभी ऐसे होते हैं क्लासेस की मुझे कोई डॉक्टर बनना है माता पिता बोले इंजीनियर बन जाए हाँ तो हाँ वो चीज़ों को थोड़ा माइनस कर देना है आपको माता पिता को आप कन्विंस कर सकते हैं क्योंकि आपको अपने फील्ड में अपने लाइफ में क्योंकि आपका पूरा लाइफ का है हाँ जी हाँ माता पिता तो अपनी चॉइस से सोचते होंगे कि ये लड़का इंजीनियर बने से अच्छा रहेगा जी हाँ और, और आपका अगर फील्ड वो है तो वो चीज़ें उनको आप जो है कन्विंस करके आगे बढ़ेंगे तो आपका लाइफ टाइम के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी जी हाँ और मैं और एक बात बताना चाहता हूँ जैसे कोई अगर कन्फ्यूज होता है उसको समझ में नहीं आता कि मैं आगे क्या करूँ तो इसे अभी पूरे इंडिया में बोल सकते हैं कि कंसल्टेंट सेंटर्स बहुत खुल गए अगर बच्चा कोई जाता है कि मुझे क्या करें समझ में नहीं आता मैं कंप्यूटर में जाऊँ या मेडिकल में जाऊँ या मिलिट्री में जाऊँ या कौन से क्या करूँ फील्ड में अगर, कौन से फील्ड में जो उसको अगर कन्फ्यूजन है उसका अगर तकलीफें क्या करना है उसका बजट का प्रॉब्लम हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या उसके मन की स्थिति ऐसे कन्फ्यूज है तो शहर में बहुत अभी कंसल्टेंट्स खोल गए खोल रहे हैं काउंसिलिंग सेंटर से जिससे आप जाके उसको बता सकते हो कि मेरे दिमाग में ऐसा ऐसा है मुझे समझ में नहीं आ रहा तो आपको हंड्रेड कन्विंस करके आपको बराबर सही तरीके से बता सकते हैं यानी इस फील्ड में आपको समझ में नहीं आए तो आप जाके कंसल्टेंट से मिलके आगे बढ़ सकते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है लाइफ की क्योंकि एक बार ये करियर सेट हो गया तो आपकी लाइफ के ये लर्निंग फेज है और ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए सही बात। हाँ जो कंफ्यूज है वो कंसल्टिंग सेंटर में जाके ठीक हो सकता है सही बात बहुत बहुत धन्यवाद केतन जी बहुत ही अच्छी बात आपने याद दिलाया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त युवा साथी जो सुन रहे हैं करियर के लिए वो अगर थोड़ा सा जम्बल हो रहे हैं किस फील्ड में जाना है तो बेटर है कि आप काउंसलिंग सेंटर में जाइए वहाँ पर कंसल्ट कीजिए और अपना सारा जो आ, मार्क लिस्ट वगैरह जो भी दिखाना या पूछना है जो भी क्वेश्चन है आपके सारे बता दीजिए और उसके बाद वो आपको चेक करेंगे और आपको जो है कुछ एक्टिविटीज करा के वो बता हाँ। देंगे कि आपका ये फील्ड स्ट्रांग है तो आप इसमें आगे बढ़े हाँ। और एक बात है मैं जस्ट बोलना चाहता हूँ कि आप इंटरनेट द्वारा भी सब हा, जानकारी हासिल कर सकते हैं और इंटरनेट पे अभी अपडेट होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इंटरनेट दुनिया को नजदीक ला नस्दिक रही है सबको जोड़ के रख रहा है तो इंटरनेट के द्वारा भी आप आ, सब जानकारी हासिल कर सकते हैं इंटरनेट आप सब कुछ बता सकता है इंटरनेट पे आपको सब कुछ मिल सकता है जानकारी कौन से कोर्स है कितने साल का है कितना उसको पैसा लग सकता है उसमें आगे क्या ऑप्शंस है तो इंटरनेट द्वारा भी आपको काफ़ी काउंसलिंग सेंटर्स से, से मिल जाएंगे जो आपको जो फील्ड चाहिए उसकी जानकारी मिल सकती है अच्छा सॉफ्टवेयर तो इंजीनियरिंग बनने के लिए कितना कॉस्टिंग वैसे तो थाउजेंड uh, पर ईयर का आता है और चार साल का सब uh, मिला के हाँ, तीन, ती, तीन या चार लाख तक खर्चा आता है जो क्लासेस है जो हमें सामान लगता, लगता है स्टेशनरी वो सब करके और अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो uh, मतलब डेर आर डिफरेंट फील्ड जैसे बहुत सारे कोर्सेस है जैसे एम सी आप अलग भी कर सकते हो कोर्सेस जैसे मास्टर्स है फिर उसके बाद मा, बैचलर्स मास्टर्स एम भी ए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या आप करा सकते हो या फिर एक पर्टिकुलर आपको फोकस है कि मुझे यही लैंग्वेज सीख यही करने तो एक लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन करवा सकते हो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से वहाँ पर टेस्ट देके आप उनको बता सकते हो कि मुझे ये हंड्रेड आता है तो आपको टेस्ट दे आप अगर आपने क्लियर किया तो वहाँ पे भी आप करा सकते हो ऐसे स्टार्टअप कंपनी में भी आपको चांसेस मिल सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो पार्ट टाइम करके भी कर सकते कर सकते हो अगर एक बार आपको एक्सपीरियंस आ गया तो फिर मेहनत करके आप कौन से भी एमएनसी बड़ी कंपनी में भी जा सकते हो और खुद का भी कर सकते हो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में आपने काफी जानकारी दिया और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपन 90.4 एफएम सुनते रहो नस्त बताते रहो